फिर कौन क्या करके क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो धर्मात्मा सज्जनों की प्रभाव को जानकर धर्माचरण करते हैं वे दुष्टों को सिखला सकते हैं अर्थात उनकी दुष्टता दूर होने की अच्छी शिक्षा दे सकते हैं फिर प्रजा की रक्षा करने वाले क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य प्रजा की रक्षा करने में अधिकार पाए हुए हैं वे धर्म के साथ प्रजा पालने की इच्छा करते हुए उत्तम यत्नवान हों फिर मनुष्य किस से क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य से वे प्रभात वेला से जागे हुए जन सूर्य के प्रकाश में अपने-अपने व्यवहारों -अपने का आरंभ करते हैं वैसे विद्वानों से सुबोध किए हुए मनुष्य विशेष ज्ञान के प्रकाश में अपने-अपने कामों को करते हैं जो दुष्टों की निवृत्ति और श्रेष्ठों की उत्तम सेवा वा नवीन पढ़े हुए विद्वानों के निकट से विद्या ग्रहण करते हैं वे चाहे हुए पदार्थों की प्राप्ति में सिद्ध होते हैं फिर राजा और प्रजा जनो को किसको छोड़ क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो धार्मिक राजा और प्रजा जन हो वे सब चतुराईयों से द्वेष वैर करने और पराया माल हरने वाले दुष्टों को मार धर्म के अनुकूल राज्य की शिक्षा और बेखटक मार्ग कर विद्या की वृद्धि करें इस सुक्त में श्रेष्ठ और दुष्ट मनुष्यों का सत्कार और ताड़ना के वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 131वां सुक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ फिर युद्ध समय में सेनापति क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि धार्मिक सेनापति के साथ प्रीति और उत्साह कर शत्रुओं को जीत के अति उत्तम धन का समूह सिद्ध करें और सेनापति समय-समय पर अपनी वक्रता से शूरता आदि गुणों का उपदेश कर शत्रुओं के साथ अपनी सैनिक जनों का युद्ध करावें फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुक्तो उपमा अलंकार है जो सभापति सब शूर वीरों का अपने समान सत्कार करता है वह शत्रुओं को जीतकर सबके लिए सुख दे सकता है संग्राम में अपने पदार्थ औरों के लिए और औरों के अपने लिए करने चाहिए ऐसे एक दूसरे में प्रीति के साथ विरोध छोड़ उत्तम जय प्राप्त करनी चाहिए फिर मनुष्य क्या करके कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो सत्य गुणों में प्रीति करते हैं वे विद्वान होते और जो विद्वान हो वे सूर्य के प्रकाश से सब पदार्थों को हाथ में आमले के समान देख सकते हैं फिर कौन चक्रवर्ती राज्य करने को योग्य होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जिनके राज्य में दुष्ट वचन कहने वाले चोर और व्यभिचारी नहीं हैं वे चक्रवर्ती राज्य करने को समर्थ होते हैं फिर मनुष्य क्या करके क्या कर सकते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो विद्वानों के संग और सेना में विद्याओं को पाकर पुरुषार्थ से परम ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं वे सब ज्ञानवान पुरुषों को सुखयुक्त कर सकते हैं फिर सेना जन परस्पर कैसे वर्तें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है सेनापर्शों को जो सेनापति आदि पुरुषों के शत्रु हैं वे अपने भी शत्रु जानने चाहिए शत्रुओं से परस्पर फूट को न प्राप्त हुए धार्मिक जन उन शत्रुओं को विदीर्ण कर प्रजाजनों की रक्षा करें इस सुक्त में राज धर्म का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 132वां सुक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ अब सात ऋचा वाले 137वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में कैसे स्थिर राज्य हो इस विषय का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है सब मनुष्यों को यह निरंतर इच्छा करनी चाहिए कि सत्य व्यवहार से राज्य की उन्नति पवित्रता शत्रुओं की निवृत्ति और निर्वय निशस्त्र राज्य हो फिर शत्रुजन कैसे मारने चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो अपने बल की उन्नति कर शत्रुओं के बल को छिन्न-भिन्न कर उनको पैरों से दबाता है वह राज्य करने के योग्य होता है फिर शत्रुओं की सेना कैसे मारनी चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ सेना वीरों को चाहिए कि शत्रुओं की सेनाओं को अतीव दुख से जाने योग्य गढ़ों आदि से युक्त स्थान में गिराकर मारे भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि ऐसा बल बढ़ावे जिससे एक ही वीर पचास दुष्ट शत्रों को जीते और अपने बल की रक्षा करे फिर राज जनों को क्या करके क्या बढ़ाना चाहिए इस विशे को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ राज पुरुशों को चाहिए कि दुष्ट शत्रुओं को निर्मूल कर सब सज्जनों को निरंतर बढ़ावे फिर उत्तम मनुष्यों को किसकी निवृत्ति कर क्या प्रचार करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् ल उत्पोमा अलंकार है धार्मिक पुरुषों को नीचपन की निवृत्ति और उत्तमता का प्रचार कर प्रशंसित बल की उन्नत के लिए शूर वीर पुरुसों से प्रजा जनों की अच्छे प्रकार रक्षा कर दश प्राण और एक जीव के दश इंद्रियों के समान पुरुशार्थ कर। यथा योग्य पदार्थों की वृद्धि प्राप्त करने योग्य है फिर क्या करके और किसकी निवृत्ति कर मनुष्य समर्थ होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो सब में मित्रता की भावना कराकर सबके शत्रुओं की निवृत्ति कराते हैं वे सबके सुख कराने वाले होकर सबके लिए बहुत सुख दे सकते हैं इस सुक्त में श्रेष्ठों की पालना और दुष्टों की निवृत्ति से राज्य की स्थिरता का वर्णन है इससे से इस सुक्त में कहे हुए अर्थ की पिछली सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 133वां सुक्त 22वां वर्ग और 29वां अनुवाद पूरा हुआ अब छह ऋचा वाले 134वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वान कैसे हों इस विषय को कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है विद्वान लोग सर्व प्राणियों में प्राण के समान प्रिय होकर अनेक घोड़ों से जुटे हुए रथों से जावें आवें फिर मनुष्यों को किस प्रकार का सेवन कर क्या प्राप्त करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमान अलंकार है जो मनुष्य विद्वानों का सेवन करते और सत्य का उपदेश करते हैं वे शरीर और आत्मा के बल को कैसे न प्राप्त हों फिर विद्वानों को कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जो पवन के समान अच्छा यत्न करते और उत्तम धर्मात्मा के समान मनुष्यों को बोध कराते हैं वे सूर्य और पृथ्वी के समान प्रकाश और सहनशीलता से युक्त होते हैं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 जो मनुष्य किरणों के समान न्याय के प्रकाश और अच्छी शिक्षा युक्त वाणी के समान वक्ताता बोलचाल और नदी के समान अच्छे गुणों की प्राप्ति करते वे समग्र सुख को प्राप्त होते हैं फिर मनुष्य कैसे अपना बर्ताव करते इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों की योग्यता है कि जो जिनकी रक्षा करें उनकी वे रक्षा करें दुष्टों की निवृत्ति से ऐश्वर्य को चाहें और कभी दुष्टों में विश्वास न करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है राजपुरुषों को चाहिए कि ब्रह्मचर्य और उत्तम औषध के सेवन और योग्य आहार विहारों से शरीर आत्मा के बल की उन्नति कर धर्म से प्रजा की पालना करने में स्थिर हों इस सुक्त में पवन के दृष्टांत से शूर वीरों के न्याय विषयकों में प्रजा कर्म के वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ की साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 134वां सूक्त और 23वां वर्ग पूरा हुआ